नितेश का चेहरा पसीने से भीग चुका था उसके दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो चुकी थी उसके सामने बैठी नैना भी विक्रांत को बड़े ध्यान से देख रही थी विक्रांत के अब तक के इन्वेस्टिगेशन को देखकर नैना ने इतना तो अंदाजा लगा ही लिया था कि नितेश का किसी मर्डर केस से भी रिलेशन है वो विक्रांत के इंटेरोगेशन के तरीके से बेहद प्रभावित हुई हालांकि उसे अभी तक ये अंदाज़ा कतई नहीं था कि विक्रांत के पास कोई जादुई शक्ति भी है लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया था कि रमेश के इस मर्डर केस के बारे में भी पता लगाएगी और साथ ही विक्रांत के बैकग्राउंड के बारे में भी पता करेगी नैना ने वहां बैठे बैठे ही एक पुलिस ऑफिसर को फोन कर मैसेज भेजकर विक्रांत के बारे में तुरंत ही सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह दिया कुछ पल तक इंटेरोगेशन रूम में सन्नाटा पसरा रहा विक्रांत अपना सिर नीचे करके पेपर में कुछ लिख रहा था या शायद कोई डायग्राम बना रहा था नितेश की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी वो परेशान सा बैठा विक्रांत की तरफ देख रहा था विक्रांत को सीरियसली पेपर पर कुछ लिखता हुआ देख नैना को लगा कि वो कुछ नोट कर रहा है उसने पेपर में झाँक कर देखने की कोशिश भी की लेकिन विक्रांत ने अपने हाथों से इसे ढक लिया ताकि नैना देख न सके दरअसल विक्रांत कुछ खास नहीं कर रहा था वो तो पेपर पर कछुए की फोटो बना रहा था अब लाइट डिटेक्टर खत्म हो चुका था इस वजह से विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि आगे अब नितेश से क्या सवाल करे भले ही विक्रांत को अब कंफर्म हो गया था कि नीतेश ने ही रमेश सावरकर का मर्डर किया था लेकिन फिर भी अभी वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता था विक्रांत के पास ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह, फिंगरप्रिंट कुछ भी नहीं कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ये प्रूफ हो सके कि नितेश ने ही रमेश सावरकर का मर्डर किया था लाइट डिटेक्टर की मदद से विक्रांत ने ये तो पता लगा लिया था कि असली कतिल नीतीश ही है लेकिन बिना सबूत के वो नीतेश का कुछ भी नहीं कर सकता था विक्रांत के दिमाग में अभी यही चल रहा था कि वो कैसे नितेश को कातिल काश का को मारने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता समझ नहीं आ रहा था इसीलिए वो बैठा बैठा कुछ सोच विचार कर रहा था उसे पता था की साधारण तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते रहने से नीतेश अगले तीन दिन तक भी कुछ नहीं बकेगा कुछ न कुछ तो अलग तरकीब निकालनी पड़ेगी विक्रांत यह सब सोच ही रहा था कि कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ वहाँ एक पुलिसकर्मी कुछ पेपर के साथ आया हुआ था वो नैना को बाहर बुला रहा था लेकिन नैना अभी इस हालत में विक्रांत को अकेले नीतेश के साथ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी इसलिए उसने वो पेपर वही मंगवा लिया पेपर मिलते ही नैना कमरे के एक कोने में जाकर बड़े ध्यान से पेपर पढ़ने लगी उधर विक्रांत अभी भी कागज में कछुआ और अलग अलग कार्टून बनाते हुए कुछ सोच रहा था इस वक्त यहाँ सबसे ज्यादा हालत तो नितेश के खराब हो रही थी दस मिनट से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था उससे कोई भी सवाल नहीं पूछा गया था बस वो चुपचाप बैठा विक्रांत और नैना की एक्टिविटी को देख रहा था उसे न जाने क्यों आगे आने वाले तूफान के पहले के सन्नाटे का आभास हो रहा था डर के मारे उसका शरीर का था बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभाले बैठा हुआ था नैना कागज में विक्रांत की पूरी हिस्ट्री देख रही थी उसमें देखकर नैना को पता चला कि विक्रांत पहले दो बड़े केस सॉल्व कर चुका है हाथ काटने वाले केस में तो उसे काफी इनाम भी मिला था लेकिन अपने शॉर्ट टेंपर की वजह से उसे ओल्ड केस डिपार्टमेंट में डाल दिया गया है ये सब जानने के बाद नैना के मन में विक्रांत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनने लग गया था विक्रांत की सारी हिस्ट्री पढ़ने के बाद नैना वापस विक्रांत के बगल में पड़ी चेयर पर जाकर बैठगी अब तक विक्रांत के दिमाग में कुछ भी आइडिया आ चुका था। उसने अपनी बेहद महत्वपूर्ण ड्राइंग को रोकते हुए नैना से पूछा नैना क्या हम थोड़ा बात कर सकते हैं नैना इशारे में ही विक्रांत की बात से सहमति जताते हुए उठ खड़ी हुई दोनों ही इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर आ गए विक्रांत ने बाहर आते ही कहा नैना मुझे तुमसे कुछ पूछना है क्या तुम्हें इस इन्वेस्टिगेशन में मेरी मदद चाहिए विक्रांत के कुछ कहने से पहले ही नैना ने उसके मन की बात को गैस कर लिया था विक्रांत शॉक्ड होकर नैना की तरफ देख रहा था उम्मीद नहीं थी कि अचानक से नैना इस तरह बोल पड़ेगी अभी विक्रांत कुछ बोलने के लिए सोच ही रहा था कि जिस तरह से विक्रांत और नैना इंटेरोगेशन रूम से बाहर बिना कुछ बोले निकल गए थे उसे देखते हुए नितेश के तो पसीने छूट रहे थे इस वक्त उसके दिमाग में हजारों तरह के ख्याल चल रहे थे और मन में हजारों तरह के भाव उठ रहे थे नितेश एक साथ पहुंच जाएगा लेकिन विक्रांत ने अचानक से रमेश सावरकर और अनिता की चर्चा करके उसकी टेंशन बढ़ा दी थी उन दोनों का नाम सुनते ही नीतेश की सांस ऊपर नीचे होने लगी थी इंटेरोगेशन रूम में कोई घड़ी वगैरह भी नहीं थी लेकिन फिर भी नितेश को ऐसा लग रहा था कि नैना और विक्रांत उसे कई घंटों से यहाँ अकेले छोड़कर बाहर गए हुए हैं नितेश को तो ये सोच सोच कर ही डर लग रहा था कि आखिर वो दोनों अकेले बाहर जाकर प्लान क्या बना रहे हैं इन्हीं सब उलझनों के बीच नितेश वहाँ बैठा हुआ था तभी उसे जूतों के टक टक की आवाज सुनाई पड़ी सामने देखा तो दो लोगों की काली पर खुद की तरफ बढ़ती हुई दिख रही थी नैना आगे आगे और उसके पीछे विक्रांत कमरे की तरफ बढ़े चले आ रहे थे नैना बिल्कुल नितेश के करीब आकर खड़ी होगी और फिर उसने एक वाइट पेपर और रेड पेन निकालकर नितेश के आगे टेबल पर रख दिया मैं जो बोलने जा रही हूं वो इस कागज पर लिखो नितेश ने डरते मैडम मैं समझा नहीं ये सब क्यों लिखवा रही है दरअसल जो शब्द नैना लिखने के लिए कह रही थी वो रमेश सावरकर के घर की दीवार पर लिखा हुआ था कातिल ने रमेश को मारने के बाद यही शब्द उसकी दीवार पर लिखे थे चुप जितना कह रही हूँ बस उतना करो ज्यादा सवाल नहीं नैना ने, ने, ने उसे डांटते हुए कहा। मैडम, मैं मैं अपने लॉयर को बुलाना चाहता चुप, चुप साले, अभी यही तेरा हिसाब किताब कर दूंगा विक्रांत ने दहाटते हुए कहा उसने चिल्लाने के साथ ही टेबल पर जोर से वार भी कर दिया इसके साथ ही विक्रांत अपने हाथ की बाहें मोड़ने लगा नितेश कुछ कहता या बोलता उससे पहले ही नैना ने, ने, ने विक्रांत को रोक दिया